निर्माण एक स्वप्न का मैरी बैथूम का स्कूल लेखन रिचर्ड कैल्सो संपादन एलेक्स हेली भाषांतर पूर्वाज्निक कुशवाहा मेरी दादी हिजल रेडमान कैल्सो को समर्पित अनुक्रम अध्याय एक सीखने का अवसर अध्याय दो कचरे के ढेर के पास वाली पुरानी कैबिन अध्याय तीन स्कूल के लिए पाई वग्गी अध्याय चार दलदली जमीन पर बना स्कूल परिसर अध्याय पांच आखिरकार एक का असली स्कूल उपसंहार अनुकथा टिप्पणियाँ अध्याय एक सीखने का अवसर डेटोना बीच फ्लोरिडा के स्टेशन में घुसते हुए रेलगाड़ी ने एक लंबी सीटी दी रेल पटरियों के पास ही कुछ काले लड़के और लड़कियां खेल रहे थे जैसे रेलगाड़ी कुछ करीब आई हुए यात्रियों को देख हाथ हिलाते हुए भाग खड़े हुए रेल के डिब्बे की खिड़की से मिसेस मेरी माइकलोर बैथ्यून और उनका चार वर्षीय बेटा एलबर्ट ने भी जवाब में हाथ हिलाया वे बच्चों को देख खुश थी पर उन्हें उनकी फिक्र भी हुई क्योंकि उनका मानना था कि बच्चों को स्कूल में पढ़ना लिखना सीखते होना चाहिए था। मिसेस का मा... मिसेस का मानना था कि बच्चों को ऐसे कौशल सिखाए जाने चाहिए जो बड़े होने पर अच्छी नौकरियां पाने में उनकी मदद करे यही कारण था कि उन्नीस के सितंबर माह के इस गर्म दिन वे ड्यूटना बीच आई थी मिसेज बैथ्यून एक युवा शिक्षिका थी वो जानती थी कि दक्षिण अमेरिका में 1904 में भी अधिकतर छोटे कस्बों और शहरों में काले और गोरे बच्चों के स्कूल अलग अलग थे कुछ कस्बों में तो सिर्फ गोरे बच्चों के स्कूल थे काले बच्चों के तो थे ही नहीं सो इन जगहों के काले बच्चों काले बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं जाते पाते थे यह बात मिसेस बैथ्यून को बेहद नाराज करती थी उन्हें इस बात में इस बारे में कुछ करने को उकसाती थी वे चाहती थी कि काले बच्चों के लिए अधिक स्कूल हो यह भी कि वे अच्छे स्कूल हों जब मिसेज बैथून छोटी थी वे भी ठीक उन्हीं बच्चों की तरह थी जिन्हें उन्होंने कुछ पल पहले रेलगाड़ी की खिड़की से देखा था जब तक वे 11 साल की नहीं हुई वे स्कूल जाना शुरू नहीं कर सकी थी उनके चौ चव... चौदह बड़े भाई बहन तो कभी स्कूल गए ही नहीं उनके अपने ग्री किसबे मेस विले दक्षिण कैरिलोना में कैरो में जहाँ वे पल बढ़ रही थी काले बच्चों के लिए कोई स्कूल था ही नहीं पर यह सब बदल रहा था इस खुशखबरी के साथ घर लौटे थे काले बच्चों के लिए एक स्कूल खुला था जो सिर्फ पांच मील की दूरी पर था यह सुन मेरी के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान छा गई थी स्कूल जा पाना एक सपने की हकीकत में बदलने जैसा था पर मेरी स्कूल जा पाए उसके पहले उसके माता पिता को यह तय करना था कि परिवार की खेती का काम धंधा मेरी की मदद के बिना चल सकेगा या नहीं उन्होंने इस पर सोच विचार किया और यह तय किया कि सबसे छोटी होने के कारण स्कूल के घंटों में मेरी की मदद के बिना भी काम चला जा सकता है पर मेरी को अपने हिस्से के कामों को निपटाने का समय खुद निकालना होगा साथ ही उसे हर दिन पैदल स्कूल जाना होगा यह भी उसे स्कूल छोड़ने और वहां से घर लेवा लाने की मोहलत किसी को नहीं दी जा सकती सो अगले छह सालों तक मेरी मैकलोर्ड हर दिन कच्चे रास्ते पर पांच मील पैदल चलकर अपने एक कमरे वाले स्कूल जाती आती रही मेरी स्कूल में तेजी से सीखने लगी और जो कुछ वह वहाँ सीखती घर लौटकर अपने परिवार वालों और आस पड़ोस के लोगों को सिखाती जल्दी मैज मिले के वैश्य गोरे और काले दोनों ही उससे अपने वे खेत खत पढ़वाने लगे जो खुद नहीं पढ़ सकते थे वह उनके खेतों में कपास की फसल का वजन तय करने और उसकी कीमत निकालने में उनकी मदद करती स्थानीय दुकानों में उनकी देनदारी का हिसाब जोड़कर बताती तभी मेरी ने उत्तरी केरोलेना के एक स्कूल की छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति जीती जिसमें नए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता था जब घर छोड़ने का समय आया महेश के सारे बासिंदे उसे विदा करने आए उन्हें मेरी मेरी पर फक्र था, मेरी ने सबकी मदद की थी, सो आपसे सब भी उसकी मदद करना चाहते थे कुछ ने उसके लिए नए कपड़े सिले थे कुछ ने उसके लंबे सफर के लिए खाना तैयार किया था सबने उसे शुभकामनाएं दी मेरी ने उत्तर कैरोलाइना में खूब मेहनत से पढ़ाई की उसने कई विषयों पर कई कई किताबें पढ़ी दुनिया के बारे में वह जितना जान सकती थी उतना जाना ना जाना सीखा खेती सिलाई कढ़ाई घर चलाना बीमारों की तीमारदारी बच्चों को पालने पोषने और उन्हें पढ़ाने के बारे में खूब ज्ञान अर्जित किया अब मेरी अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटने को तैयार थी सो वह शिक्षिका बनी शिक्षिका के रूप में उन्होंने सबसे पहले मैस के उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया जहाँ उन्होंने खुद पढ़ाई की थी इसके बाद वे ऑगस्टा जॉर्जिया में एक शिक्षिका मिस लेनी की मदद करनी गई मिस लेनी काली बालिकाओं के लिए स्कूल चलाती थी मिस लेनी के स्कूल ने ही मेरी के मन में खुद अपना स्कूल खोलने का विचार जगाया मिशलेनी के स्कूल में साल भर काम करने के बाद मेरी की मुलाकात एल्बर्ट्स बैथ्यून से हुई जो एक शिक्षक थे दोनों का विवाह हुआ बैथ्यून दंपत्ति फ्लोरिडा स्थित प्लाट का चले गए जहाँ मिसेस वैथ्यून ने दो वर्षों तक चर्च के एक स्कूल में पढ़ाया फिर मिसलैनी जैसे स्कूल को खोलने का विचार उनको लगातार आकर्षित करता रहा वे अपने स्कूल के लिए सही जगह की तलाश करने लगी मिसेस को पता चला कि फ्लोरिडा के पर अपने परिवार को भी साथ लाए होंगे और उनके बच्चों को एक स्कूल की जरूरत पड़ेगी जब उनकी रेलगाड़ी डेटोना बीच पहुंची तो उन्होंने बच्चों को पटरियों के पास खेलते देखा तो उन्हें भरोसा हो गया कि जगह उनका चुनाव बिल्कुल सही था पर मिसेज बैथून ने पहले कभी अपना स्कूल तो खोला नहीं था स्कूल के लिए इमारत कहां से मिलेगी स्कूल के लिए मेज कुर्सी और दूसरी चीजें वे कहां से जुटाएंगी बच्चों के माता पिता क्या उन्हें मेरी के स्कूल भेजेंगे भी उनके मन में यह तमाम सवाल तब कुलबुला रहे थे जब उनकी रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंचकर थमी थी पर उन्हें पक्का विश्वास था कि वे अपना स्कूल शुरू करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर तलाश लेंगे आखिर यही तो उनका सपना था जिसे वे हकीकत में बदलकर ही दम लेंगे अध्याय कचरे के के के ढेर पास वाली पुरानी केबिन। मिसेस ने डेटोना की काली बस्ती के एक छोटे खट थी पलभर बाद तो उनकी आंखों में दुविधा झलक रही थी अपना परिचय दिया और बताया कि प्लाट का फ्लोरिडा के पादरी रेवरेंड प्रैट ने मिसेस वॉरेन का नाम और ठिकाना दिया है मैं निगरों लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती हूं, मिसेस बैथ्यून ने कहा यह भी जोड़ा कि रेवरेंट प्राइट ने कहा था कि जब तक स्कूल शुरू नहीं हो जाता वे मिसेस वॉरेन के साथ रह सकती हैं अपने मित्र रेवरेंट प्रैट का नाम सुन मिसेिस वॉरन की दुविधा एक चौड़ी मुस्कान में तब्दील हो उन्होंने मिसिस बैथ्यून को स्नेह से अंदर बुलाया और दोनों बातें करने लगी जल्दी सब तय हो गया मिसेज वॉरन की बेटिया अपना कमरा मिसिस बैथ्यून को देने को राजी होगी ताकि अल्बर्ट और वे उसमें सो सके मिसेस बैथुन बेहद शुक्र गुजार थी अपने सफर के बाद वे थक भी चुकी थी पर फिलहाल सोने आराम करने की बात तो वो सोच भी नहीं सकती थी करने को इतना कुछ जो था उन्होंने मिसेस वॉरेन को बताया कि उन्हें एक ऐसे मकान को ढूंढना है जिसे स्कूल में बदला जा सके क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानती हैं जो अपनी इमारत मुझे किराए पर दे सकें उन्होंने मिसेस वॉरन से पूछा मिसेस वॉरन ने कुछ देर सोचा तब बोली कि खाती मिस्टर विलियम की पार्म स्ट्रीट में एक केबिन लकड़ी के लट्ठों से बना मकान है जो शायद किराए पर मिल सकता है मिसेस मैथ्यून ने तय किया कि वे बिना समय जाया किए फौरन मिस्टर विलियम से मिलेंगी मिस्टर विलियम के केबिन के रास्ते पर जाते हुए मिसेस मैथ्यून ने गौर किया कि काले लोगों के मुहल्ले गोरे के गोरों के मोहल्लों से कितने अलग हैं। काले मुहल्लों में पक्की सड़कें नहीं थी कच्ची सड़कें कीचड़ कादे से भरी थी जिनमें गहरे गड्ढे गड्ढे थे उनमें पैदल पथ नहीं था और रोशनी के खंभे नजारत थे इन सभी चीज़ों का बंदोबस्त दरअसल स्थानीय कस्बाई सरकार को करना चाहिए था पर ऐसा इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि इन मोहल्लों के बाशिंदे काले और गरीब थे मिसेस बैथ्यून को इधर उधर कुछ साफ सुथरे रंग कुते घर भी दिखे पर अधिकतर घर खस्ता हाल थे जिनमें नल का पानी भी नहीं आता था डेटोना बीच के गोरे मोहल्लों में बड़े और उमदा घर और शानदार होटल थे वहाँ पक्की सड़कें थी जहां रात में गैस से चलने वाली बत्तियों का उजाला था मिसेज बैथ्यून की दिली उम्मीद थी कि किसी दिन उनके लोगों के भी उमदा घर और मोहल्ले होंगे और ऐसा ही स्कूल खोलना था ताकि किसी दिन उनके लोग भी बेहतर जिंदगी जी सके वे ये सब सोचते आगे बढ़ती गई उन्होंने मिस्टर विलियम को बताया कि उन्हें मिसेस वॉरेन से पता चला है कि वे शायद अपना केबिन किराए पर दे सकते हैं पर और तब उन्होंने किराया जानना चाहा मैं महीने के ग्यारह डॉलर पर आपको यह जगह किराए पर दे सकता हूं मिस्टर विलियम बोले मिसेस बैथ्यू ने अपना बटुआ खोला और अंदर झांकने लगी पर ये सच यह था कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत थी ही नहीं उन्हें पता था कि उनके पास कितने पैसे हैं उनके पास से कुल एक डॉलर और पचास सेंट इससे अधिक एक दमड़ी तक न पर वे नहीं चाहती थी कि मिस्टर विलियम को यह पता चले कि उनके पास कितने कम पैसे हैं अपने बटुए को कुछ देर खंगालने के बाद उन्होंने दस सेंट वाले पांच सिक्के मिस्टर विलियम को थमा शुक्रिया वे उन्होंने कि ये किराए की महीने के अंत तक वे बकाया दस डॉलर और पचास सेंट चुका मुंह खोला वे मोल पूरा नहीं कर पाए थे पर एक भी शब्द उनके मुंह से निकलता उसके पहले ही मिसिस बैथू ने दरवाजा खोला और केबिन में घुस गई उन्होंने मिस्टर विलियम से सौदा तय जो कर लिया था उनके हिसाब से केबिन अब उनका था अब यह देखने का समय था कि केबिन में किस तरह का काम करना होगा उन्हें दिखाई दे रहा था कि पुताई पूरी जगह जरूरी होगी उन्होंने नीचे के तल्ले में चार और ऊपर तीन कमरे गिने केबिन में अलाव की जगह थी पर उन्हें चूल्हा यानि स्टोल लाना होगा खिड़कियों की हालत काफ़ी ठीक थी पर हर जगह धूल मिट्टी पसरी थी और जाले लटक रहे थे पर वे उत्तेजित थी उन्हें भरोसा था कि वे जल्दी केबिन को चुस्त दुरुस्त कर डालेंगी वे बाहर बरामदे पर लौटी और सीढ़ियों के फट्टों को देखा सोचा इनकी भी तो मरम्मत करनी होगी करवानी होगी तब बिना और रुके उन्होंने मिस्टर विलियम से विदा ली और तेजी से लौट गई मिसेस बैथन के पास अब एक केबिन था पर वह स्कूल की शक्ल अख्तियार करे उसके पहले उन्हें बहुत कुछ करना था पर मेरी इस बात से चिंतित नहीं हुई अपने सपने पर उन्हें पक्का विश्वास था और थी मन में अटूट आस्था वे जानती थी कि कोई न कोई रास्ता वे तलाश लेंगी कोई ना कोई रास्ता वो तलाश ही लेंगी मिसेस बैथुन ने कतई समय बर्बाद नहीं किया वे अपने मोहल्ले के घरों में जाने लगी और लोगों को अपने स्कूल के बारे में बताने लगी इतवार के दिन वे गिरजों में जाते गिरजा घरों में जाती और वहां लोगों से बातें करती अगर कोई दरवाज़ा नजर आता तो वे उसे ज़रूर खटखटाती सड़क किनारे दो लोग बतियाते दिखते तो वो उनके पास जाती शर्माती वे कत्तई नहीं थी मेरा स्कूल वे लोगों को बताती लड़कियों के स्कूल की तरह शुरू होगा उन्हें लगता था कि बेहतर काम तलाशने में लड़कों की बनिस्बत लड़कियों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है लड़के तो खेती के कौशल सीख खेती का काम या मजदूरों की तरह रेल रोड बनाने का काम तलाश कर सकते थे बैसा कि कोई बहुत अच्छे काम नहीं थे पर फिर भी वे लड़कियों से अधिक मेहनताना कमा सकते थे जबकि शिक्षा या विशेष प्रशिक्षण के बिना लड़कियां उतना ही उतना भी नहीं कमा पाती थी जितना लड़के अकुशल मजदूरी करकर कमा लेते थे यह एकदम नई तरह का स्कूल होगा वे कहती मैं अपनी लड़कियों को हस्तकौशल और गर, ग्रह गर्भ गृह चलाना सिखाऊंगी मैं उन्हें आजीविका कमाना सिखाऊंगी उनके दिमाग हाथ और दिल सब प्रशिक्षित होंगे उनके दिमाग सोचना हाथ काम करना और दिल आस्था विश्वास बनाए रखना सीखेंगे लोग मिसेज मैथ्यून लोग मिसेस बैथून जो कहती उसे ध्यान से सुनते जो वे कहती वो उन्हें अच्छा लगता जिन लोगों से मिसेस बैथून बात करती उनके पास या तो बेहद कम पैसे होते या फिर होते ही नहीं पर जब वे अपने स्कूल के लिए मदद मांगती तो वे भरसक मदद करते वे अपनी रसोई या बगीचे से भोजन या सामग्री देते वे मछली या मुर्गी का डिनर यानी रात का खाना बनाकर बेचते और जो पैसे मिलते उसे मिसेज बैथुन को स्कूल बनाने के लिए दे देते जब मिसेज बैथुन बाल बाल बाल बच्चों वाले लोगों से मिलती वे बच्चियों को स्कूल भेजने को कहती वे बताती कि वे सप्ताह में सिर्फ पचास सेंट ही लेने वाली हैं पर अगर वे लोग पचास सेंट भी देने की स्थिति में न होते तो वे फिर भी लड़कियों को भेजने का आग्रह करती उन्हें भरोसा था कि स्कूल के खर्चों की व्यवस्था वे किसी न किसी तरह कर ही लेंगी वे गोरो, गोरो के मह गोरों के मोहल्ले में भी भूमि, वहाँ भी वे घंटी बजाती और जो भी उनकी बात सुनने को तैयार होता उसे बातें करती वे गोरों को गिरजों में उनके क्लबों और बासों यानि लॉज में जाती वे गोरों के गिरजों गिरजाघरों में और उनके क्लबों और बासों यानी लॉज में जाती वे जहां भी जाती पैसे समग्री, पुराना फर्नीचर और कपड़े मांगती ऐसा कुछ भी जो उनके स्कूल की मदद कर सके कुछ लोग मदद करते पर दूसरे उनकी बात तक सुनने से इनकार कर देते कुछ तो उनका अपमान भी करते पर मिसिज बैतून हमेशा बेहद साइसगी बरत अपना समय देने के लिए शुक्रिया वे शांत भाव से कहती और पलट लौट जाती वे दिनों दिन लोगों को अपने स्कूल के बारे में बताती रही और दिनों दिन स्कूल के के पास वाले और बड़े होटलों के पिछवाड़े में बने कचरे के ढेरों में के पास जाती रही वे लोगों से खाली गत्ते के डब्बे और लकड़ी के खोखे मांगती कचरे के ढेरों से वे लकड़ी के टुकड़े टूटी कुर्सियां फटे पुराने कपड़े और टूटी तस्तरियां बटोर लाती इन सारी चीजों को वे ढोकर केबिन के पिछवाड़े में ले आती और उनकी मरम्मत करती गत्ते के डब्बे उनकी छात्राओं की मेजे बनी संतरों के खोखे उनकी कुर्सियां पैकिंग करने वाला एक पुराना खोखा उनका मेज बना एक पीपे को उलट उन्होंने अपनी कुर्सी बना डाली उनके पड़ोसियों ने फर्श को रगड़कर साफ करने खिड़कियों को धोकर चमकाने और पूरे केबिन को अंदर बाहर से रंगने में उनकी मदद की चंद सप्ताहों में केबिन स्कूल जैसा लगने लगा इधर स्कूल अब अपनी शक्ल अख्तियार करने लगा था पर उधर मिसेस बैचून के सामने नई समस्याएं आ खड़ी हुई थी उनके पास जितने पैसे इकट्ठे हो सके थे वे सिर्फ पहले महीने के किराए के लिए ही काफ़ी थे पर उन्हें स्कूल चला पाने के लिए खाने पीने का सामान और स्कूल सामग्रियाँ भी तो खरीदनी थी उनके पास बचा था सिर्फ एक डॉलर वे क्या करे उन्हें ठीक से मालूम न था वे इतना जरूर जानती थी कि कोई न कोई रास्ता वे तलाश ही लेंगी अध्याय तीन स्कूल के लिए पाई व गीत मिसेस बैथ्यून ने रेल रोड पर खड़ने वाले मजदूरों के बारे में सोचा उन्होंने डेट्यूना के अमीर बासिंदों और आलिशान होटलों में ठहरने वाले मुशाविरों के बारे में सोचा स्कूल चलाने के लिए और पैसा कैसे जुटाया जा सकता है इस बारे में सोचा तब उनके दिमाग में एक विचार कौन था पाई। वे सकरकंद की भरावन वाले मीठे पाए यानी अलाव में सिका पकवान बनाएंगे और लोगों को बेचेंगी वे सोचने लगे कि उन्हें इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी पाई के साथ के लिए एक बड़ा भगोना, मैदा, चर्बी, अंडे, और चीनी। पर इन सब की कीमत तो एक डॉलर से कहीं ज्यादा होगी पर जो खरीदा नहीं जा सकता उसे वो उधार ले सकती हैं। रास्ता तो निकाला ही जा सकता है मिसेस वॉर्न ने उन्हें अपना मैदा और चर्बी उधार दे दी तब मिसेिस बैथ्यून किराने के कान गई और अपना आखिरी डॉलर उन्होंने पाई के साथ एक भगोना अंडे चीनी और सकरकंदी खरीदने में खर्च किया मेहरबानी कर सब चीजों को अलग अलग कागज में लपेटिएगा उन्होंने किरा किराची से कहा जब स्कूल खुल जाएगा उनकी छात्रा इन कागजों का इस्तेमाल लिखने के लिए जो कर सकती थी स्कूल के लिए कुछ और पैसे कमाने का रास्ता मिसिज बैथ्यून को मिल गया था वो पाई बनाने लगी और वे अच्छे बिके भी उन्हें जो अतिरिक्त पैसों की दरकार थी अब उनके पास थे चार अक्टूबर उन्नीस के दिन मिसिज बैथ्यून केबिन के दरवाजे के पास खड़ी थी जो अब जितना संभव था उतना साफ सुथरा था बाहर बरामदे पर खड़ी थी पांच लड़कियां एनी सेलेस्टे लेना लुसित और रूथ। उनकी उम्र आठ से बारह वर्ष के बीच थी वे स्कूल में कदम रखने का इंतजार कर रही थी ये सभी गरीब परिवारों की बच्चियां थी उनके पैरों में जूते नहीं थे उनकी पोशाकों पर तमाम पैबंद लगे थे पर वे सब स्कूल जाने की बात से बेहद खुश थी विशेष भारतीयों ने स्कूल शुरू होने का संकेत देने के लिए एक छोटी घंटी बजाई और तब बारी बारी से हर एक लड़की का नाम पुकारा जैसे जैसे वे दरवाजे में अंदर आती मिसेस बैथ्यून कहती सुप्रभात मैं मिसेस बैथ्यून हूँ मेहरबानी से करके अंदर आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे साथ खुश रहोगी। जब सारी लड़कियां गत्ते के डिब्बों से बनी मेजों के पास गई मिसेस बैथ्यून ने एक सबसे एक प्रार्थना बुलवाई और तब सभी लड़कियों और एल्बर्ट से आस्था से भरा गीत गवाया मिसिज बैथ्यून की खोखे से बनी मेज के इर्द गिर्द एक रंग बिरंगा कपड़ा लिपटा लिपटा था वे मेज के पीछे पीपे से बनी अपनी कुर्सी पर बैठी और बच्चों को पढ़ाने लगी पेंसिलों के बदले वे जली हुई टहनिया काम में लेते शाही की जगह वे बेरियों से निकाले रस का इस्तेमाल करते पेन का काम बत्तख और मुर्गियों के पंख से करते। उनके कागज वे थे जिनमें मिसेज बैतक्यून किराने का सामान बंधवा कर लाई थी किताबें उनके पास नहीं थी इस सब के बावजूद बच्चियां सीखने लगी उनकी छात्राओं ने ऐसे कौशल सीखे जो बड़े होने पर उन्हें रोजगार दिला सके और जिनका उपयोग खुद की देखभाल करने में कर सके पढ़ना लिखना और गणित सीखने के अलावा उन्होंने कविताएं याद रखना और उनका सस्वर पाठ करना सीखा चित्र आंकना सीखा केवल इतना ही नहीं उन्होंने साथ ही सीखा खाना पकाना खुद साफ रहना और उनकी अपनी देखभाल करना उन्होंने सीना पिरोना झाड़ू बनाना और दरिया बुन बुनना सीखा कचरे के ढेर से उठाई गई टूटी तस्तरियों और फर्नीचर की मरम्मत करना सीखा मिसेस बैथ्यून के स्कूल में उन्होंने तमाम ऐसी चीज़ें सीखी जो वे कहीं और सीख नहीं सकती थी अब और परिवार भी अपनी बेटियों को मिसेस बैथ्यून के स्कूल में भेजने लगे पर केवल कुछ ही पर परिवार ऐसे थे जो हर सप्ताह फीस भर सकते थे मिसेस बैथ्यून ने और पाई बनाए और बेचे अब उनकी छात्राएं भी इस काम में उनकी मदद करने लगी पर जैसे जैसे स्कूल बड़ा होने लगा उसके खर्चे भी बढ़ने लगे सकरगंद की पाई से उतना पैसा नहीं जुट पा रहा था जितने की जरूरत स्कूल चलाने की सामग्रियों के लिए चाहिए था मिसिस बैथ्यून पैसा उगाने का कोई दूसरा तरीका सोचने लगी उन्हें याद आया कि उन्हें गाना कितना पसंद था जब वे मिस लेनी के स्कूल में पढ़ाती थी तो वे कोरस यानी गायकों का समूह में गाया करती थी वो कोरस गिर गिरजाघरों में और लोगों के घरों में जा गाया करती थी लोग उन्हें सुनने के लिए पैसे दिया करते थे जो स्कूल चलाने में मिस लेने की मदद करता था डेवटिना बीच में भी एक अच्छा कोरस खप सकता है मिसेस बैथ्यू ने सोचा कोरस के जरिए कमाई गई राशि का उपयोग उनका स्कूल कर सकता है अगले दिन मिसेस बैथ्यू ने अपनी छात्राओं से कहा कि वे अब एक कोरस शुरू करने वाले हैं उन्होंने अपनी छात्राओं को वे सारे गीत सिखाए जो वे जानती थी इनमें कुछ ऐसे भी गीत थे जो उन्होंने अपने बचपन में अपनी परदादी सोफिया से सीखे थे परदादी सोफिया पश्चिमी अफ्रीका के कबीले की मुखिया की पोती थी मिसेस बैथ्यून अब उनके अपने कोरस को डेटुना के गिर गिरजाघरों होटलों और क्लबों में ले जाने लगी गाना शुरू करने के पहले वे श्रोताओं को अपने स्कूल के बारे में बताती कार्यक्रम खत्म होने पर वे पुराना टोप लोगों के बीच में घुमाती और लोग स्कूल की मदद के लिए चंद सिक्के उसमें जरूर डालते अब और भी माता पिता अपनी बच्चियों को मिसिस बैथ्यून के स्कूल में भेजने लगे उन्नीस तक उसमें तकरीबन ढाई सौ छात्राएं हो चुकी थीं मिसेस बैथ्यून किसी भी बच्ची को वापस नहीं लौटा पाती थी केविन की कक्षाओं में काफी भीड़ रहने लगी जाहिर था कि स्कूल को और अधिक धन और स्थान की जरूरत थी मिसेस बैथ्यून को यह जगह केविन के पीछे बने एक खलियान में मिली मिस्टर विलियम अपने खाली पड़े खलियान को किराए पर उठा बेहद खुश थे पर काम में ले पाने के पहले उसकी भी मरम्मत जरूरी थी एक बार फिर मिसेज बैथ्यून के पड़ोसी और उनके छात्रों ने जगह को दुरुस्त करने में मदद की मिसेज बैथ्यून ने फिर से रास्ता ढूंढ लिया था अध्याय चार दलदली जमीन पर बना स्कूल परिसर मिसेस बैथून इतना व्यस्त रही थी कि उन्हें अप, अपने उस सपने के बारे में सोचने की फुर्सत तक नहीं थी जो धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा था पर एक दिन उन्होंने केबिन और खलियान को ध्यान से देखा तब छात्राओं को कक्षाओं में आते जाते देखा और वो फख्र से मुस्कुराई उन्होंने काली बालिकाओं के लिए स्कूल खोल लिया था और वह बाकायदा चल भी रहा था इसके बावजूद हर महीने का खर्च चुकाने के लिए उनका संघर्ष जारी था हर महीने मिस्टर विलियम को केबिन और खलियान का किराया देना पड़ता है पर अगर वे जमीन का एक टुकड़ा खरीद तो डेवटना अच्छा थी। में, में जमीन तलाशनी शुरू कर दी केबिन के करीब ही उन्हें जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा मिल गया जो बिकाऊ था जमीन बलूद के ऊंचे पेड़ों से घिरी थी पर बलूद की विशाल काई से लदी शाखाओं के नीचे की धरती दलदली थी खरपत और कूड़े कचरे से भरी कीमत थी ढाई सौ डॉलर पर कोई टिप्पणी नहीं छाया देखते देखते में थी रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां और बीचों बीच खड़ी थी लाल इंटों से बनी एक मजबूत इमारत उनका नया स्कूल मिसेज बैथ्यू मुस्कुराई उन्होंने देख लिया था कि वह बेनूर दलदली जमीन दरअसल क्या बन सकती है और जब और इस सब को सच्चाई में बदलने का एक उपाय भी उन्हें सूझ गया था वे स्कूल लौटे और उन्होंने अपनी छात्राओं के माता पिता शिक्षिकाओं और बच्चियों से बात की उन्होंने कहा कि वे नए स्कूल के लिए पैसे जमा करने के वास्ते एक आइसक्रीम पार्टी करेंगी डेटोना के हर एक बासिंदों को दावत का न्योता दिया जाएगा अगले कई दिनों तक मिसेज बैथ्यून छात्राएं शिक्षिकाएं और कई माता पिता ने डटकर मेहनत की उन्होंने भारी मात्रा में आइसक्रीम बनाई और अलावा में सैकड़ों छोटे पाई पकाए दावत वाले दिन समूचे डेटोना से लोग आए लोगों ने पाई की एक टुकड़े आइसक्रीम के दो गोलों के लिए एक पेनी यानी एक सेंट की कीमत अदा की दावत खत्म होने पर मिसेज बैतू ने सारे सिक्के इकट्ठा कर अपने रुमाल में बांधे और फौरन मिस्टर किन्सी के पास गए जो उस दलदली जमीन के मालिक थे पेस के नाम पर आपको कितने पैसे चाहिए उन्होंने पूछा आपके पास कितने मिस्टर किन्सी ने जानना चाहिए रूमाल खोला पेनी एक सेंट निकल पांच सेंट और डाइम दस सेंट के सिक्कों की शक्ल में पांच डॉलर मेज पर खनखनाते हुए आ गिरे मिस्टर किन्सी ने पल भर में सिक्कों को देखा क्या बस इतनी ही रकम है आपके पास उन्होंने अपनी भवाते भव्य चढ़ाते हुए पूछा आज तो इतने ही है पर मैं बकाया पैसे भी ले आऊंगी मिसेस बैथ्यू ने पूरे आत्मविश्वास से कहा मुझे कुछ समय दीजिए मैं बाकी राशि भी ले आऊंगी मिस्टर किन्सी ने कुछ पल इस बारे में सोचा तब ध्यान से मिसेस बैथ्यून को देखा उनके चेहरे पर एक मुस्कान पसर गई ठीक है वे बोले आपका चेहरा ईमानदार नजर आता है लगता है कि अब बा... बाकी पैसे ले ही आएंगी मिस्टर किन्सी और कुछ कहते उसके पहले ही मिसिस बैथ्यून ने उनका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चल दी उसी दोपहर अपनी छात्राओं और कई व्यस्क मददगारों के साथ मिलकर मिसिस बैथ्यून ने जमीन से खरपतवार और कूड़ा खरपतवार और कूड़ा कचरा हटाने का काम शुरू कर दिया रेल रोड बनाने का काम करने वाले कुछ मजदूरों ने दलदली जमीन से पानी हटाने में मदद की कुछ महीनों में जमीन का वह टुकड़ा पूरी तरह सूख कर तैयार हो गया कि उस पर इमारत बांधी जा सके पर मिसिज बैथ्यून वह इमारत भला कैसे बनवा सकेंगी उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे मजदूर कहाँ से मिलेंगे अध्याय पाँच आखिरकार एक असली स्कूल इविन में चलने वाले अपने पुराने स्कूल भवन में मिसिस बैथ्यून शाम के समय काले समुदाय के श्री पुरुषों के लिए कक्षाएं चलाने लगी पढ़ने आने वाले पुरुषों में कुछ रेल पर काम करते थे दूसरे नलका मिस्त्री और चुनाई मिस्त्री थे बेशक ऐसे कुशल कारीगर स्कूल की इमारत बनाने में मदद कर सकते हैं मिसेस बैथ्यू ने सोचा बात उनसे मदद मांगने भर की है और वे हिचकी नहीं एक कामगार उनकी मदद करने को बेताब थे पर वे उसे पूरा नहीं बना सकते थे सप्ताह के अधिकतर दिन वे सुबह से अंधेरा घिर आने तक अपना काम किया करते थे रोशनी रहने तक स्कूल बनाने का काम करने के लिए समय निकालना उनके लिए नामुमकिन था मिसेस बैथ्यून को पूरे दिन काम करने वाले निर्माण मजदूरों की जरूरत थी फिर भी उनके स्वयंसेवक मजदूर साथियों ने काम की शुरुआत कर दी धीमे धीमे उनके रात्रिशाला के व्यस्थ छात्रों ने जमीन की खुदाई की ईटे चुनी लकड़ी काटी और तरासी सही जगहों पर पाइप लगाए स्कूल की दीवारें ऊपर उठने लगी मिसेस बैथ्यून और उनकी छात्राएं कोरस के रूप में गाकर पैसे इकट्ठा करती रही उन्होंने और आइसक्रीम और पाई बनाए और बेचे पर फिर भी रेत ईटे कांच पाइप और इमारत बनाने के लिए दूसरी सामग्रियों के लिए पैसे नाकाफी थे और उन्हें दिन भर काम करने वाले मजदूर चाहिए थे जिनको मेहनताना देने के लिए भी पैसे नहीं थे मिसेस बैथून किसी ऐसे उपाय के बारे में सोचने लगी जिससे और अधिक पैसे इकट्ठा किए जा सके डेटोना में कुछ बेहद अमीर लोग भी थे जिनके दरवाजों की घंटियाँ उन्होंने अब तक नहीं बजाई थी ये दरअसल उत्तरी अमेरिका के लोग थे जिनके डिटोना बीच में गर्मियों के घर थे वे सोचने लगी कि शायद उनमें से कुछ स्कूल के न्यासी बनना चाहें ऐसे लोग स्कूल चलाने में उनकी मदद कर सकेंगे एक सुहाने दोपहर वे अपनी साइकिल से मिस्टर गैम्बल के आलिशान बंगले जा पहुंची। क्या आप वही महिला है जो यहाँ स्कूल खोलने की चेष्टा कर रही हैं मिस्टर गैम्बल ने दरवाजे पर खड़ी मिसेज बैथ्यून से पूछा मिसेस बैथ्यू ने मिस्टर गैम्बल को अपने स्कूल के बारे में बहुत कुछ बताया तब उन्हें किसी भी दिन स्कूल आने का न्यौता दिया उन्होंने पैसों का कोई जिक्र नहीं किया वो बात तो बाद में भी की जा सकती थी पहले उन्हें आकर सब कुछ देखने तो दो मैंने मन ही मन सोचा चंद रोज बाद हर सुबह मिस्टर गैम्बल केबिन आ पहुंचे उस वक्त सब पाई बनाने में व्यस्त थे मिसेस बैतूल ने उनके गर्मजोशी से स्वागत किया उन्हें और उन्हें केबिन और खलियान के कक्षाएं दिखाने लगी मिस्टर गैम्बल ने गौर से पुराने खोखों और गत्तों के डब्बों को देखा जिनके बच्चे मेजोर कुर्सियों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने जली हुई टहनियों को देखा जो पेंसिल का काम करती थी उन्होंने नई इमारत की अध दीवारों को देखा मिसेस बैथ्यून का स्कूल उन्हें ऐसे किसी भी स्कूल की तरह नहीं लगा जिसे मिसर गैम्बल ने पहले कभी देखा हो वे कुछ परेशान और भ्रमित नजर आए वह स्कूल भला कहाँ है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था उन्होंने पूछा मिसेस बैथ्यून की आँखें झिलमिला उठी वे मुस्कुराई उन्होंने अपने हाथ छाती के इर्द गिर्द बांधे मेरे दिलो दिमाग में मेरी आत्मा में मेरे दिलो दिमाग में मेरी आत्मा में उन्होंने फख्र से कहते हुए एक हाथ अपने दिल पर रखा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक सपने के न्यासी यानी ट्रस्टी बने वे आगे बोली उस अरमान के न्यासी जो मेरे दिल में मेरे लोगों के लिए बसे हैं मिस्टर गैम्बल ने मिसिस बैतून की आंखों में उम्मीद चमकती देखी उन्होंने उनके मजबूत फौलादी इरादे को देखा वे समझ गए कि वे हर हाल में अपना स्कूल बनाकर ही दम लेंगी सो मिस्टर बैथ्यून ने स्कूल का न्यासी बनना स्वीकार कर लिया वे इस बात से भी सहमत हो गए कि मिसेज मैथ्यून और अन्य स्त्री पुरुषों के साथ मिलकर स्कूल के बारे में फैसले करेंगे मिलजुल कर करेंगे कि स्कूल की नई इमारत बने और यह भीले बच्चों की पास पर्याप्त राशि हो तब तो मिस्टर गैम्बल ने एक सौ पचास डॉलर का चेक बनाया और मिसेज मैथ्यून को थमाया जब मिसेज मैथ्यून ने चेक की राशि देखी तो वे मुस्कुराई और गैम्बल साहब हाथ मिलाए यह एक अच्छी साझेदारी की शुरुआत थी अक्टूबर उन्नीस तक निर्माण मजदूरों ने स्कूल की चार मंजिलों वाली इमारत की छत डाल दी थी बेशक इमारत के अंदरूनी हिस्से में बहुत सा काम अभी बाकी था फर्श बिल्कुल नंगा था कई खिड़कियां भी लग नहीं पाई थी पर मिसेज बैतूल ने तय कर लिया कि वे लड़कियों को नए स्कूल भवन में ले आएंगी शोभ कक्षाएं वही शुरू हो गई उन्होंने अपने नए स्कूल भवन का नाम रखा फेथ हॉल यानी आस्था भवन भवन के मुख्य द्वार के बाहर उन्होंने एक तख्ती लगाई जिसकी इबारत थी एंटर टू लर्न ज्ञानार्थ प्रवेश और द्वार के अंदर वाले हिस्से पर जो तख्ती थी उस पर लिखा था खुद भी किया था तमाम लोगों की मदद से अमीर और गरीब काले और गोरे उन्होंने अपने समुदाय की सेवा के लिए स्कूल बना ही डाला था अपने जीवन में काफी बाद में उन्होंने कहा अधिकतर लोग सोचते हैं कि मैं बस एक सपने देखने वाली इंसान हूँ पर दरअसल सपनों के सहारे कई चीजें हकीकत बन सकती है उपसंहार 1914 में यानी स्कूल खुलने के महज दस सालों में ही मिसेज बैथ्यून का स्कूल एक पूर्णकालिक हाई स्कूल बन चुका था उस वक्त समूचे फ्लोरिडा राज्य में काले बच्चों के लिए बस एक ही और हाई स्कूल था स्कूल की सड़क के दूसरी ओर मिसिज बैथ्यून ने और जमीन खरीदी और उसमें खेती शुरू की उनकी छात्राएं खेती के काम और पशुओं की देखभाल भी करती अपने खेतों में जो कुछ उसे वे सब खाते और बाकी बेचकर स्कूल के लिए पैसे इकट्ठा करते मिसिज बैथ्यून चाहती थी कि उनका स्कूल भी आत्मनिर्भर बने ठीक उनकी छात्राओं की तरह इस स्कूल से निकलने वाली युवतियां खाना पकाने तिमारदारी करने घर चलाने तीमारदारीकमैन कॉलेज बना मिसेज बैथ्यून कॉलेज की प्रथम अध्यक्ष बनी मिसेज बैथ्यून की मृत्यु उन्नीस सौ पचपन में हुई पर उनके द्वारा शुरू किया गया स्कूल आज भी मौजूद है फ्लोरिडा की समृद्ध भूमि पर बैथ्यून कुकमेन कॉलेज की कई इमारतें कई एकड़ जमीन पर बनी हुई है हर साल करीबन या करें उसे फौरन दर्ज कर लें उन्हें ख्याति तो तब मिली जब वे अपना स्कूल स्थापित कर चुकी है और अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के अधिकारों की सशक्त पैरोकार बनी उनके जीवन की गाथा को गढ़ने सुनाने के लिए हमें अनेक ऐसी जीवनियों और संस्मरण का के के लिए गए थी। इस में जिन जिन को तीन संयुक्त राज्य अमेरिका के कई दक्षिणी राज्यों में कुछ कानूनों को जिमक्रो कानून कहा जाता था इन कानूनों के अनुसार गोरे और अफ्रीका अमेरिकी लोग साजे सार्वजनिक स्थानों या सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते थे जैसे पार्क स्कूल पीने के पानी के नल रेल के डिब्बे यहाँ तक कि टेलीफोन बूथ भी ये कानून 1880 से उन्नीस तक प्रभावी रहे पेश तीन चार अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में काले बच्चों के लिए कई आरामिक स्कूल थे पर उनमें से अधिकांश स्कूली सामग्रियों के लिए वित्त की कमी होती थी और वे साल में केवल तीन चार महीनों के लिए ही खुला करते थे अठारह में दक्षिणी कैरोलीना के आधे जिलों में काले बच्चों के लिए स्कूल थे पर ये स्कूल भी साल में केवल चार महीनों के लिए चलते थे मिसेस का अपना मूल दक्षिण कैरोलिना के उन कस्बों यानी शहरों में था जिसमें जिस 1886 तक काले बच्चों के लिए कोई नहीं था। काले बच्चों के लिए एक खोलने की, को कर, मिस्टर अपनी पत, जितने उत्साहित नहीं थे इसके बावजूद उन्होंने मिसिस बैथ्यून को डेटोना जा अपने सपने को साकार करने को प्रोत्साहित किया जब स्कूल धीमे धीमे पनपने लगा मिस्टर बैथ्यून को एहसास हुआ कि मिसेस बैथ्यून अपना जीवन दूसरों कि मदद को समर्पित करने को आमादा है उन्हें लगा कि मेरी के पास एक पत्नी और मां बनने का कोई समय नहीं बचेगा तभी अकेले ही दक्षिण केरोना लाउट गए जहां 1919 में उनकी मृत्यु हुई पेज 11। स्थानीय व राज्य सरकारें अफ्रीकी अमेरिकियों की मदद इसलिए नहीं करती थी क्योंकि कई समुदायों और समुदायों व राज्यों में कालों को मत देने की अनुमति ही नहीं थी खास तौर से दक्षिण के राज्यों में खास नियमों और कर लागू थे जो कालों को मत देने से रोकते थे इस समय कोई भी महिला चाहे वो गोरी हो या काली मत नहीं दे सकती गरीब गोरों को भी मत देने से वंचित करता था इसलिए राजनीतियों ने इसमें एक धारा जोड़ी जिसमें व्यक्ति को इस बात का सबूत पेश करना होता था कि उसके किसी रिश्तेदार ने एक जनवरी अठारह सौ सड़सठ के पहले मत दिया था दरअसल स्थिति कि पहले दक्षिण अमेरिका में कालो को मत देने का हक ही नहीं था यही कारण था नहीं पेज सोलह मिसेज बैथ्यून का स्कूल सार्वजनिक या सरकारी मदद से चलने वाला स्कूल नहीं था डेवटोना बीच की नगर पालिका या फ्लोरिडा राज्य न इसे चलाते थे न कोई आर्थिक मदद देते थे मिसेज बैथ्यून खुद भी इसे निजी स्कूल ही बनाए रखना चाहती थी ताकि छात्राओं को क्या पढ़ाया सिखाया जाएगा इस पर उनका नियंत्रण बना रहे उनका पक्का विश्वास था कि उन्हें तमाम ऐसे कौशल सिखाने चाहिए जो सार्वजनिक स्कूलों में नहीं सिखाए जाते जैसे खेती बाड़ी वस्त्रों की सिलाई के कौशल इत्यादि पेज तेईस जब स्कूल शुरू हुआ तो मिसेस बैथ्यून का बेटा एल्बर्ट उसमें पढ़ने वाला अकेला लड़का था उन्नीस में उसे एलान्टा जॉर्जिया में मिस लेनी के स्कूल में भेज दिया गया जिसमें तब लड़कों को भी दाखिल दाखिला दिया जा रहा था पेज चालीस 1916 तक आते आते बीस समूचे संयुक्त राज्य अमेरिका में काले छात्र छात्राओं के लिए महज सड़सठ हाई स्कूल थे उस समय 20,000 काले बच्चे पढ़ने जाते थे अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे केवल पहली चार कक्षाओं तक ही पढ़ाई करते थे रिचर्ड कैल्सो न्यूयॉर्क में रहते हैं और काम करते हैं और वे करिकुलम कॉन्सेप्ट में स्टाफ लेखक हैं उन्होंने स्टोरीज ऑफ अमेरिका के लिए डेज ऑफ करेज वेकिंग फॉर फ्रीडम की रचना भी की है एक सपने का निर्माण मैरी वैथ्यून का स्कूल 1904 में मिसेज मैरी मैकलियो बैथ्यून दिल में एक सपना सजोए और बटुए में डेढ़ डॉलर लिए डेटोना बीच पहुँचती हैं उनका सपना है कि शिक्षा द्वारा रंगभेद से विभाजित दक्षिण के अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के भविष्य का निर्माण